मिले ना फूल तो काटों से दोस्ती कर ली इसी तरह से बसर हम से जिंदगी कर ली नमस्कार आपसे बहुत सी बातें की है मैंने और बातों बातों में ये भी बताया है कि नैनीताल पहुंच गया पोस्टिंग पर नैनीताल से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और उन यादों में बहुत सी अच्छी यादें भी हैं बहुत सी कठिन यादें भी हैं मुश्किल भी है और उनमें से एक याद तो ये है कि आपको बताऊं कि जब नैनीताल में था उसी वक्त एक प्रमोशन हुआ और उस प्रमोशन के बाद ये पता चला कि अब आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं आपको यहाँ से जाना होगा यानी कि अब आप नैनीताल में जिस पोजीशन पर थे उस पोजीशन से हटना पड़ेगा तो साहब बहुत अब आपको बताया है ना भारतीय स्टेट बैंक में थोड़ा बहुत जुगाड़ चलता है कुछ लोगों से कहने सुनने से काम हो सकता है तो ऐसे ही एक समय पर हमने अपने एक अग्रज यानी कि हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी से बातें की थी उन्होंने खुश होकर के मतलब उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव से मुझको हटना है तो मैं ये सोचता हूँ कि तुम गुड़गांव यानी गुड़गांव के स्टाफ कॉलेज में यानी जिसको आज हम लोग स्टेट बैंक एकेडमी कहते हैं वहाँ पर आ जाओ और मैं चूंकि मेरा को हटना है और तुम इसी विधा में ट्रेनर हो तो तुम वहाँ पर आ सकते हो और मेरे लिए ये बड़े सम्मान की बात थी क्योंकि वो न सिर्फ मेरे गुरु थे बल्कि मुझे लगता था कि उस विधा में यानी पढ़ाने की वो विधा में वो जहाँ पर हैं, तक मुझे में बहुत समय लगेगा। परंतु तो जब उन्होंने कहा कि वो अपने स्थान पर मुझको रखने रखवाना चाहते हैं या उचित समझते हैं तो मेरे लिए ये बड़े गौरव और सम्मान की बात थी तो खैर साहब हुआ यू की उसी वक्त हमारे को हमारे केंद्रीय कार्यालय में भी शायद कुछ अधिकारियों की आवश्यकता थी वो भी सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट में और उस वक्त जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर साहब थे उन्होंने शायद कुछ नाम मांगे कि जो नए प्रमोट हुए लोग हैं चीफ मैनेजर में उनका नाम भेजिए पर्सनल डिपार्टमेंट ने वो नाम भेजे उसमें शायद मैं सबसे कम उम्र के प्रमोट हुए लोगों में और कुछ मेरी पढ़ाई लिखाई भी शायद मैंने एम भी किया था एम भी किया था सी भी, भी था तो उन्होंने देखा वेखा और उन्होंने कहा कि लाइन असाइनमेंट भी पूरा हो चुका है सब हो चुका है तो उन्होंने कहा ठीक है इस आदमी को हमारे यहाँ पोस्ट कर दो अब साथ देखिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर अगर किसी व्यक्ति के लिए कह दे कि उसको यहाँ पोस्ट कर दो तो उसके बाद उस आदमी का भाग्य तो समझिए सील हो गया क्योंकि अब तो वो वहीं जाएगा ये उस समय की बात है मैं तत्कालीन बात बता रहा हूँ उन्नीस सौ की तो अब पर्सनल डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया लखनऊ सर्कल को वो आदेश भेज दिया गया परंतु उसी वक्त पर्सनल डिपार्टमेंट ने ही एक दूसरा आदेश भी जारी किया यानी कि शायद ये किसी और सीट से हो रहा होगा कि इनको गुड़गांव भेज दिया जाए यानी कि अब इस समय लखनऊ एल में मेरे नाम से दो आदेश पड़े हुए थे एक आदेश के अनुसार मुझे बम्बई आना था सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट में और दूसरे आदेश के अनुसार स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज गुड़गांव जाना था यानी कि स्टेट बैंक अकाडमी गुड़गांव एक ट्रेनर के रूप में यानी फैकल्टी के रूप में मेरी तो भैया इच्छा यही थी कि मैं फैकल्टी के रूप में गुड़गांव चला जाऊँ दो वजहें थी पहली वजह ये थी कि ट्रेनर बने रहना चाहता था पढ़ाने का बड़ा शौक था और जो विधा उसमें मैं अपने आप को बड़ा सोच रहा था कि थोड़ा ग्रो कर जाऊंगा थोड़ा डेवलप हो जाएगा बड़ा अच्छा लगेगा विधा बड़ी मतलब मुझे अच्छी लगती थी परंतु बम्बई आने के नाम से मैं भयभीत था क्यों क्योंकि मैं एक बार बहुत पहले बम्बई आया था और बम्बई शहर की भीड़ वो अराजकता देख मैं भयभीत पूरा डरा हुआ साहब घर पर भी चर्चा हुई मेरी पत्नी के साथ में इस पर बातें हुई तो मेरी पत्नी ने कहा कि अरे बम्बई चले जाएंगे तो वहां पर कम से कम बच्चों की जिंदगी बन जाएगी मैंने कहा बच्चों की जिंदगी कैसी बन जाएगी वो साले मशीनी जिंदगी बन जाएगी अरे गुड़गांव चले जाएंगे कम से कम घर के भी थोड़ा पास घर मतलब बनारस के पास रहेंगे उस समय बम्बई लगता था कि अरे न मालूम कहाँ है यार ये तो साहब बात आपको नैनीताल की बता रहा था यह ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं थी बात यह थी कि अब नैनीताल से गुड़गांव जाना एक शुभ बात थी और मुंबई जाना अशुभ बात थी तो हुआ कि उस दिन मेरा जन्मदिन था 19 जून तो उस जन्मदिन के दिन हमारे बॉस वो गए हुए थे लखनऊ तो उन बॉस ने हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में बैठे हुए थे हम और हमारे मित्र श्री बांगा हम लोग वहाँ थे उन्होंने बॉस ने फोन किया उन्होंने कहा साहब रवि श्रीवास्तव तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है मैंने कहा साहब क्या हो गया बोले हुआ ये कि तुम्हारे लिए सेंट्रल ऑफिस से फोन आ गया कि तुमको भेजना है और यहाँ पर ये निर्णय हो गया कि तुम्हें सेंट्रल ऑफिस बंबई ही जाना है तुम्हारा गुड़गांव के लिए उन्होंने मना कर दिया अब साहब यह तो बड़ा दुखद बात थी मेरे लिए और मुझे लगा कि शायद चूंकि मैंने अपनी पत्नी को भी अच्छी तरह समझा दिया था तो मुझे लगा ये उसके लिए भी बहुत दुखद बात होगी अब देखिए जन्मदिन यानी कि यह उन्नीस 19 जून उन्नीस की बात है जन्मदिन का दिन और ये बातें तो शाम को उस दिन हम लोग ने अपने घर पर कुछ लोगों को बुलाया हुआ था जो कि ट्रेनिंग सेंटर के थे और शायद एक दो और मित्र बाहर के भी थे तो मैंने बांगा जी से और हमारे साथ हमारे टंडन साहब थे उनसे निवेदन किया कि देखिए किसी भी हालत में आज यह बात शाम को मेरी पत्नी को नहीं पता चलनी चाहिए और इसका जिम्मा आप लोगों पर इसलिए डाल रहा हूं कि आप इसकी चर्चा अपने घर में भी न करिएगा ताकि कहीं महिलाओं की बातचीत में भी यह बात न खुल जाए बंबई जाने के पीछे एक डर यह भी था क्योंकि एक साल तक लगभग परिवार से अलग रहना पड़ेगा क्योंकि परिवार को बंबई आप तुरंत नहीं ले जा सकते थे वहां पर मकान नहीं मिलते थे कम से कम एक साल तक तो परिवार से एक साल का बिछो वो भी एक दुखदाई बात थी तो साहब ये कह दिया अब हुआ यो कि शाम को तो किसी ने नहीं बताया परंतु अगले दिन तो बॉस ही आ गए और बॉस ने आने के साथ चूंकि ये बातें हो चुकी थी तो उन्होंने इस पर इसका जिक्र करना शुरू किया और अगले दिन शायद बॉस के यहां पर सब लोगों को मिलना था तो या जो भी था वो ये खबर फैल गई तो इस तरह से नैनीताल छूट गया तो मैं आपसे बता ये नैनीताल में बहुत सी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है उसमें से एक मजेदार घटना भी है वो मेरे साथ नहीं हुई परंतु वो मेरी पत्नी के साथ तो नैनीताल में, में मेरा घर और हमारे मित्र श्री बाघा का घर पास पास था नॉर्मली हम दोनों की पत्नियां बहुत अच्छी मित्र हैं और उस समय भी बहुत अच्छी मित्र थी और यो तो मैं और बागा जी की पत्नी कवल हम लोग एक तरह से समझिए भाई बहन हैं वो बागा जी के बेटे ने हम लोगों को भाई बहन का नाता दे दिया क्योंकि हम दोनों का आकार तकरीबन मिलता जुलता था तो खैर साहब अब ये दोनों महिलाएं सब्जी लेने बाजार करने एक साथ जाती थी और एक साथ आती थी अब देखिए क्या हुआ कि सब्जी लेने के लिए नीचे जाना पड़ता था यानी हम लोग का घर थोड़ा ऊपर था बाजार थोड़ा नीचे था तो पहाड़ की चढ़ाई और होता ये था कि जब ये जाती थी तो ये छोटे रास्ते से यानी शॉर्टकट से जहाँ पर कि चढ़ाई बहुत खड़ी थी यानी कि ढलान बहुत खड़ी थी वहाँ से उतर कर चली आती थी और जब वापस सब्जी लेकर आना होता था तो मेन रोड से यानी सड़क के रास्ते से आती थी क्योंकि वहाँ पर चढ़ाई उतनी खड़ी नहीं थी अच्छा ये दोनों महिलाएँ वहाँ से सब्जी खरीदी और ऑब्वियसली जैसा होता है औकात से थोड़ी ज्यादा सब्जी ले ली यानी कि अब वो भारी भारी झोले और कंधों पर लटकाए और शायद दोनों के पास दो दो झोलों से भी अधिक थे वो लेकर के इन्होंने चलने की कोशिश की और ये लोग मेन रोड पर आ गए कि भाई अब जो है मेन रोड से धीरे धीरे चलेंगे अब साहब थोड़ी देर के बाद एक जिप्सी उनके बगल में आकर और जिप्सी में एक सज्जन बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आप लोग की तरफ जा रहे हैं ना नैनीताल में जो रेगुलर निवासी होते हैं उनको लोग पहचान लेते थे उस टाइम में क्योंकि अधिकतर लोग जालों में वहां से चले जाते थे और कुछ ही निवासी जो परमानेंट थे यानी सरकारी कर्मचारी या बैंक के कर्मचारी इस तरह से जो लोग थे वही वहां रह जाते थे तो इस तरह से लो, सब लोग एक दूसरे को कम से कम देखा देखी तो होती ही थी चाहे भले ही नाम से या ऐसे परिचय हो या ना हो तो साहब उन्होंने कहा कि आप अयर की तरफ जा रहे हैं इन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा हाँ जा रहे हैं अब साहब उन्होंने कहा ठीक है आइए मैं भी उधर ही जा रहा हूं अब देखा तो था ही इन्होंने भी उस जिप्सी को देखा था और जिप्सी चलाने वाले को भी देखा था और उन्होंने कहा कि ठीक है बैठ जाते तो हमारे पत्नी जो थी वो पीछे बैठ गई बांगा जी की पत्नी जो थी वो आगे बैठ गई और इन्होंने पीछे सब झोले रख दिए और जिप्सी आप जानते हैं ना जिप्सी जीप जैसी होती है तो उसमें बैठ गए और पाँच मिनट में आयात पट्टाप पहुंच गए तो साहब जब ये वहाँ उतरने लगे तो बांगा जी की पत्नी को थोड़ा सा आगे तक जाना था तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वहां छोड़ दूंगा तो उन्होंने कहा ठीक है हमारी पत्नी वहां पर उतर गई जब उतरी तो उसने कहा कि थैंक यू वेरी मच सर आपके हम बहुत मतलब वे आर वेरी ग्रेटफुल थैंकफुल उसने इनकी तरफ देखा और कुछ कहा नहीं अपनी गर्दन हिलाई और खत्म हो गई आई गई हो गई शाम को बांगा जी की पत्नी आई नीचे और अच्छी खबर ली इनकी। पूछा क्या हो गया भाई आखिरकार क्यों ऐसे आ रही थी? मतलब कौन आ रही थी उन्होंने कहा वो जीप चलाने वाली उन्होंने कहा जीप चलाने वाली नहीं जीप चलाने वाला उन्होंने कहा नहीं वो वाली थी वो मैडम थी थैंक यू मैडम कहना था साहब हमारी पत्नी क्या बताती क्योंकि वो उसने मुझे बाद में एक्सप्लेन किया कि अरे यार उनके बाल कटे हुए थे और ऐसे हट्टे कट्टे वो छः छः फुट लंबी दिखाई पड़ रही थी तो हम तो यही समझे कि कोई फौजी जी आदमी है और मतलब महिला ऐसे जिप्सी चलाए इतनी तेज़ी से तो ये तो हमें लग नहीं रहा था तो साहब ये तो बात हो गई बहुत अफसोस की बात थी खैर ये एक गलती अब देखिए एक और छोटी सी घटना आपको और बता दूं यहां पर ये मैंने आपको भी बताया ना कंवल बांगा कंवल बांगा हमारी गुरु भी है बहन तो है ही साथ में हमारी गुरु भी है पूछिए आप गुरु कैसे साहब हुआ यू कि कंवल बांगा से मैंने जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा पाठ सीखा है वो पाठ है बारगेनिंग बार्गेनिंग के मामले में न नोबडी कैन बीट हर कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता मैं गारंटी दे सकता हूं उन्होंने खुद ही बताया मुझको खुद बताया और वो मैंने कैसे अनुभव किया ये आपको बताता हूं हुआ यू कि हम लोग नैनीताल से ऐसा नहीं था आने वाले नहीं थे परंतु सीज़न ख़त्म हो रहा था वो सीज़न आप जानते हैं ना नैनीताल का सीज़न गर्मियों में शुरू होता है और जब गर्मियां ख़त्म होती हैं बरसात आता है तो सीज़न ख़त्म हो जाता है और जो दुकानें छोटी बहुत दुकानें लग जाती थी उस टाइम में फ्लैट के पास में और मॉल रोड पर कुछ कच्ची पक्की दुकानें इस तरह से बन जाती थी आप जानते ही होंगे मतलब आप तो समझ ही सकते हैं कि भाई कुछ दुकानें आधिकारिक होती हैं कुछ अनाधिकारिक होती हैं कुछ अधिकारी लोग लगवा देते हैं तो ऐसी ही एक दुकान थी जो कि कुछ क्या बोलते हैं उसको इके बाना इके बाना तो शायद मुझे पता नहीं शायद इ बाना ही कहते होंगे वो कुछ सूखी लकड़ियों से कोई सुंदर सा एक शोपीस टाइप का बना देने का तो वो अक्सर वहाँ बिका करता था क्योंकि वहाँ जंगलों में से ऐसी टूटी फूटी लकड़ियाँ ला उनको थोड़ा स्टैंड स्टैंड पर लगा बेच देते थे और टूरिस्ट आते थे उनको ख़रीद कर ले जाते थे और चलता था ऐसे ही और टूरिस्ट भी अरे नैनीताल आए हैं तो कुछ भी अरे वो लकड़ी का एक टुकड़ा भी उठा कर ले गए वो उनके साहब लोगों के ड्राइंग रूम में रखा रहता था कि साहब ये नैनीताल से ख़रीद के लाए हम लोग भी करते हैं ऐसा हम लोग भी कहीं बहसीतें टूरिस्ट जब जाते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं तो साहब ऐसी ही एक दुकान थी सीज़न ख़त्म हो रहा था तो हम लोग को लगा कि यार ऐसी चीज़ें नैनीताल से लोग इतना ख़रीद कर ले जाते हैं हम लोग भी अगर थोड़ी ख़रीद ले एक दो तो या तो अपने घर में रख लेंगे और नहीं तो कोई मेहमान आएगा तो उसको दे सकते हैं कि भाई ये नैनीताल की चीज़ है ऐसा अब साहब उस दुकान में घुसे ये लोग लो। मेरी पत्नी और मेरी बहन मतलब कंवल जी दोनों दुकान के अंदर गई और मैं और हमारा दोस्त बाँगा हम लोग दुकान के बाहर खड़े हुए थे और दुकान के अंदर मतलब ऐसा कोई बहुत अंदर नहीं सड़क से थोड़ा हटकर और हम लोग वहीं सामने सड़क पर खड़े थे यानी कि हुआ यू कि हम लोग उनकी बातों को सुन सकते थे जो बातें वो हो रही थी उस दुकानदार ने दाम कोट किया अब ये बात मैं आपको बता रहा हूं 1991 या बानवे की उसने दाम कोट किया कुछ एक सौ या एक रुपए कुछ कोट किया तो हमारी कंवल जी ने कहा पच्चीस रुपया में दोगे साहब वो एक सौ अस्सी और ये तो पच्चीस के चेहरे की तरफ देखने लगे हमें लगा कि ये कंवल जी जो हैं ये इनको सामान खरीदना नहीं है इसलिए ये इस तरह का प्राइस कोट कर रही है परंतु तो कंवल जी का चेहरा बिल्कुल सीरियस था और हम लोग से देख रहे थे इतने में अब देखिए मुझे पक्का याद है कि शुरुआत बांगा ने की थी मगर वो इस बात को मानेगा नहीं हंसना शुरू कर दिया और जब कोई एक आदमी हंसता है तो दूसरे को साथ में हंसना ही पड़ता है ना तो मैंने भी हंसना शुरू कर दिया बांगा का कहना है कि मैंने हंसी शुरू की थी और मेरा कहना है कि उसने चलिए अब जिसने भी शुरू की हो अल्टीमेटली तो नतीजा हम दोनों को ही भोगना पड़ा तो साहब हंसना शुरू किया और इस हंसी को न सिर्फ उस दुकानदार ने देखा बल्कि हमारी पत्नी ने और कंवल ने भी देख लिया भैया दुकानदार अड़ गया कि साहब मैं तो 180 से 170 नहीं करूंगा पच्चीस तो छोड़ दीजिए कंवल ने कहा मैं ये 25 में ही लेकर आऊंगी तुम नहीं बेचोगे तो कोई ना कोई तो बेचेगा ही और साहब बात खत्म हो गई वो नीचे उतरा ही हम लोग ने मतलब हम लोग हंसते रहे हम लोग को लगा कि यार बड़ा मजाक हो गया ये तो। कावल ने नीचे आकर हम दोनों की जो खबर ली वो अभी भी मुझे याद है तो मैंने घिघियाते हुए कहा कि आखिरकार 180 कोट कर रहा है कोई आदमी तो आप 25 कैसे कह सकते हैं भाई मतलब कुछ सोच विचार के बोलना चाहिए ना उन्होंने कहा कि अच्छा सारा सोचने विचारने का जिम्मा ठेका मेरा है उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जंगल से लकड़ी उठाकर लाया है और साले उसको उसका वो दाम 180 रुपए बोलेगा और मैं 180 दे दूंगी क्यों दे दूंगी भाई बोले जब उसको बोलने में शर्म नहीं आ रही है तो मुझे कोट करने में शर्म क्यों आएगी मैं तो पैसा देने वाली हूं यार इतना बढ़िया लॉजिक मुझे तो समझ ही नहीं आया यानी कि कॉस्ट और प्राइस इसका रिलेशनशिप बार्गेन करते समय हमेशा रखना पड़ेगा अब बात को ज्यादा लंबा न खींचते हुए बस इतना बता दू अगले दिन इन दोनों महिलाओं ने तय किया कि ये लोग हमारे साथ नहीं चलेंगे इन्होंने कहा अगर आप लोग को चलना है हमारे साथ में आप सड़क के दूसरी तरफ चलेंगे हम सड़क के इस तरफ चलेंगे है। अब साहब शाम को तो तो होता था हम तो हम और और और बांगा उतरे लोग लोग सड़क सड़क के के तरफ तरफ चले ये दुकान दुकान में में में दूसरी दुकान से इन्होंने सचमुच रुपए दो खरीदे वो इकेबाना या जो भी कुछ होता है लकड़ी का खरीद लिए भैया बस करो अब इसके आगे मत करना उन्होंने कहा नहीं उस दुकान में गई वहाँ जाकर उस दुकानदार को दिखाया कि देखो मैं 25 में लेकर आई अब वो दुकानदार बेचारा क्या करता है क्योंकि वहाँ तो साथ देने के लिए हम लोग भी नहीं थे हम लोग सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे उस अपना सा लेकर के वो चुप खड़ा रहा और इन्होंने विजय दर्प से मतलब क्या बोलते हैं उसको जो भी कहे विजय दर्प से अपना सिर हिलाते हुए और उसको दिखाया और उसके बाद वो वहाँ से तो साहब ये नैनीताल की थोड़ी सी खट्टी मीठी यादें और आगे और भी बातें करते रहेंगे फिलहाल तो आज के लिए यहीं पर बंद करते हैं आपने इतना समय दिया मेरे लिए मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ धन्यवाद और मेरा YouTube चैनल ज़रूर देखिएगा आ सुन लीजिएगा चलिए देखिए न सही तो उसको चाहे तो लाइक भी करिए सब्सक्राइब भी करिए और आज के लिए बस इतना ही नमस्कार धन्यवाद एक हमें आंख की लड़ाई मार गई दूसरी ये यार की जुदाई मार गई तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई महंगाई मार गई